भुट्टा ही मक्का है इंडियंस का तोहफा अली की हिंदी विदुषक यह मक्का का दाना या उसकी गिरी है यह मक्का का बीज है इन दोनों को अच्छी मिट्टी के एक ढेर में बोया जाता है उनके ऊपर सूरज चमकता है बारिश का पानी मिट्टी पर गिरता है फिर सख्त दाना नर्म होकर अंकुरित होता है उसमें से एक पत्ती निकलती है और एक डंठल बनना शुरू होती है जोड़ों या गांठों में से नई पत्तियां निकलती हैं मक्के की डंठल बहुत तेजी से बढ़ती है किसानों के अनुसार शाम के समय सुनसान में वो मक्के को बढ़ते हुए सुन सकते हैं गर्मी के मध्य तक मक्के का पौधा किसान से भी ऊंचा हो जाता है फिर जोड़ों पर से पत्तियों का गुच्छा गुच्छा निकलना शुरू होता है जो रेशम जैसे मुलायम धागों में लिपटा होता है यह रेशम जैसे रेशी पौधे के मादा हिस्से होते हैं यह रेशमी गुच्छे डंठल के ऊपर एक टोपी जैसे उगते हैं ये गुच्छे नर फूल होते हैं गर्मियों की तेज हवा में इन गुच्छों में से बादल जैसे पराग कण निकलते हैं ये पराग पास में मक्का के पौधों के रेशों पर पड़ते हैं पराग कण रेशम के रेशों के साथ जाकर चिपकते हैं और उसे फलयुक्त यानी पॉलीनेट करते हैं फलयुक्त होने के बाद हर रेशे से एक मक्के का बीज उगता है मक्के के रेसे बढ़ते हैं मूड़ी पत्तियों के बीच सैकड़ों मक्के मक्कों के दाने उगकर एक बड़ा भुट्टा बनाते हैं रेशम का रंग हल्के पीले से बदलकर अब लाल या भूरा हो जाता है रेशम भूरा पड़ने से पहले ही मक्के की कटाई होती है उसके ऊपर के पत्ते छीलकर निकाल दिए जाते हैं पत्तों और रेशमिन रेशों को हटाया जाता है अब मीठे रसीले मक्के मक्कों के दाने पकाने और खाने को तैयार हैं। किसान कुछ भुट्टों को डंठल पर ही छोड़ देते हैं फिर उनके भूरे रेशे सूख जाते हैं इससे मक्के के दाने सख्त हो जाते हैं और उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है उससे अगली फसल के बीज भी बनते हैं बहुत से जंगली पौधे अपने आप उगाते हैं हवा उनके बीजों को दूर दूर तक बिखेरती है वह जहां भी मिट्टी में गिरते हैं उगाते हैं मक्के के बीज उड़कर दूर नहीं जा सकते अगर एक भुट्टा जमीन पर गिरेगा तो उसके हर दाने में से एक अंकुर निकलेगा फिर सब नए अंकुर एक दूसरे से लिपट मर जाएंगे भुट्टा अपने आप नहीं उग सकता भुट्टे के दानों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोना होता है सभी पौधे ऊंचे और स्वस्थ बनते हैं नन्हे पौधों के पास से खरपत हटानी होती है नहीं तो छोटे छोटे अंकुर मर जाते हैं मक्का इंसान की मदद के बिना नहीं उग सकता मक्का कहाँ से आया उसकी शुरुआत कहाँ से हुई सालों तक उसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था वो एक रहस्य बना हुआ था वैज्ञानिकों को पता था कि मक्का उसी परिवार का सदस्य था जिसमें गेहूं जौ और चावल जैसे अना जाते थे इन सभी की उत्पत्ति घास से हुई थी उन सब की डंठल जुड़ी होती है और उनमें जोड़ यानी नोड्स होते हैं वो सभी जंगली पौधे हैं वैज्ञानिकों ने बहुत खोजा पर उन्हें कभी कोई जंगली मक्के का पौधा नहीं मिला रई अनाज जई जव धान कुछ समय पहले उन्हें कुछ जंगली मक्के मक्कों के दाने मिले वो दाने मैक्सिको की एक गुफा में मिले जहां कभी इंसान रहते थे वहां पौधों के अवशेष और छोटे भुट्टे मिले जो पांच साल पुराने थे वैज्ञानिकों को ऐसे अवशेष पहली बार मिले थे अंत में वैज्ञानिक मक्के की उत्पत्ति की कहानी पहली बार लिख पाए हजारों वर्ष पहले दक्षिण और मध्य अमेरिका की गुफाओं में कुछ लोग रहते थे वो एक विशेष जंगली घास के बीज बोते थे यह बीज यही बीज शायद उन्हें उस गुफा में मिले वैज्ञानिकों के अनुसार वो प्राचीन पौधा एक ऊंची डंठल थी जिसके ऊपर सिर्फ एक दाना था यह रेशमी गुच्छा उसी दाने से पैदा हुआ होगा हर एक छोटा नारंगी या भूरा दाना अपनी ही फली में लिपटा हुआ था यह दाने भुट्टे से नीचे गिरकर खुद उग सकते थे गुफा में रहने वाले ने इस पौधे की बहुत संभालकर देखभाल की होगी कुछ समय बाद वैज्ञानिकों का मानना है कि एक दूसरी खाट यानी टीओसिंटे के पराग ने इस मक्के को आकर फलयुक्त किया होगा इस पौधे को मजबूत होने और मक्के के दाने बड़े दाने पैदा होने में सैकड़ों साल लगे यह नया अनाज लोगों को खाने में पसंद आया इस अनाज को खाकर वो ताकतवर बने इससे पहले उन्हें सिर्फ बीन्स स्क्वैश और कुछ अन्य खाने वाले पौधों के बारे में ही पता था तभी उत्तर में रहने वाली जनजातियों ने मक्का बोना शुरू किया धीरे धीरे करके पूरे अमेरिका में लोग अलग अलग किस्म की मक्का उगाने लगे विभिन्न जनजातियों ने अलग अलग ढंग से मक्का बोई कुछ ने एक पहाड़ी पर पांच बीज बोए कुछ ने दो कुछ जनजातियों ने मक्के के साथ बीन्स भी बोए जिससे कि बीन्स की बेल मक्के के पौधे पर चढ़ सके कई जनजातियों ने हर एक पहाड़ी पर मछलियां दफनाई सड़ी मछलियों की खाद से मिट्टी अधिक उपजाऊ बनी जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया में प्रवेश किया उसने वहां के लोगों को इंडियंस का नाम दिया तब तक इंडियंस कुशल किसान बन चुके थे वहां औरतें फसल उगाती थी और मर्द शिकार करते थे औरतें मक्का की फसल काटती थी कुछ मक्का वो ताजा ही खाते थे पर ज्यादातर मक्का वो सुखाते थे कुछ मक्का वो बीज के लिए बचाते थे बाकी मक्के को वो एक बड़े समतल पत्थर यानी मिताते पर पीसकर आटा बनाते थे उस आटे को या तो सूखा ही खाते या फिर उसकी रोटी बनाकर खाते थे वो उसको पकाकर उसका दलिया भी बनाते थे मैक्सिको के इंडियंस मक्के की रोटी बनाते हैं जिसे तौरतिया कहता है तौरतिया कहा जाता है वो हमारी गेहूं की रोटी जैसी ही होती है वो तमेलेज बनाते हैं इसके लिए वो मसालेदार मीट को भुट्टे पर लपेटकर फिर पत्तों से उसे ढककर उबालते हैं बहुत सी जनजातियां मुलायम भुट्टों को उनके पत्तों के साथ उबालते हैं और फिर मक... को उ... मक्के के उबले दानों को खाते हैं वो मक्का मक्के के दानों को भून पॉपकॉर्न भी बनाते हैं उत्तर की जनजातियाँ मक्के को पींस के साथ पकाती हैं इंडियंस मक्के के पौधे के रेशमिन रेशों को खाते हैं और उसकी ताजी डंठल को भी चूसते हैं उबला भुट्टा पॉपकॉर्न मीट और मक्का हिजतः इंडियंस मक्के का भंडार जमीन के नीचे बनाते थे उन्होंने लंबी सर्दी के मौसम के लिए मक्के को सजो सुरक्षित रखने के तरीके निकाले थे मक्का इंडियंस का एकमात्र अनाज उनका मुख्य आधार था उनका जीवन पूरी तरह मक्के पर उनका जीवन पूरी तरह मक्के पर निर्भित था मक्का उनके लिए इतना महत्वपूर्ण था कि मह, महत्वपूर्ण था इसलिए अलग अलग जनजातियां मक्का देव की प्रार्थना और स्तुति करती थी मक्का बोते समय और उसकी कटाई के समय लोग पर्व यानी त्यौहार मनाते थे, थे उस संगीत की धुनों पर नाचते थे वर्तमान में पिब्लो मक्का नाच हर एक जनजाति का अपना मक्का नाच होता था जब क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप वापिस गया तो उसने यूरोप वासियों को उस अनाज के बारे में बताया जिसे अमेरिका के इंडियंस उगाते थे उसने मक्के को मेज का नाम दिया इंडियंस मक्के को उसी नाम से बुलाते थे आज भी कौन का सही नाम मेज है कौन शब्द का मतलब अनाज होता है देश के सबसे महत्वपूर्ण अनाज को कौन कहा जाता है कुछ देशों में गेहूं को कौन बुलाया जाता है अन्य देशों में ओट्स यानी जौ को कौन कहते हैं पिलीग्रिम्स तीर्थयात्री ने मक्के को इंडियन कॉर्न बुलाया इसलिए अमेरिका अमेरिकी आज भी इसे इंडियन कॉर्न ही बुलाते हैं जब पिलीग्रिम्स अमेरिका पहुंचे तो मक्का ने ही उनकी जान बचाई वहां के इंडियंस ने उन्हें सूखा मक्का खाने को दिया और उन्हें मक्का बोलना सिखाया पहले थैंक्स गिविंग त्योहार पर पिलीग्रिम्स और इंडियंस दोनों ने मिलकर मक्के की फसल का धन्यवाद अदा किया इंडियंस तो मक्के की प्रार्थना बहुत पहले से ही कर रहे थे पिलीग्रिम्स ने इंडियंस से और कई बातें सीखी उन्होंने मक्के के पत्ते से अपने गद्दे भरे और मक्के के दाने से खाने के बाद भुट्टे की खली को जलाना सीखा उन्होंने भुट्टे का पाइप यानी हुक्का बनाया और उसे गुड़िया बनाई पॉप स्वीटकॉर्न आटा फ्लिंट डेंट और पोर्ट आज पूरी दुनिया में लोग मक्का उगाते हैं मक्के की कई प्रजातियां भी हैं मक्के की प्रजातियां पॉप स्वीटकॉर्न आटा फ्लिंट डेंट और पोट हम लोग केवल स्वीटकॉर्न और पॉपकॉर्न ही खाते हैं बाकी मक्का मक्के को हम केवल जानवरों को जानवरों को खिलाते हैं या उनसे बनाते हैं मक्के का आटा पिसा मक्का मक्के का मांड तेल सीरियल बेबी पाउडर गोंद साबुन शराब दवाएँ और कई अन्य चीज़ें अब वैज्ञानिक नए किस्म का मक्का विकसित कर रहे हैं जो प्रोटीन से भरपूर हो अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों को प्रोटीन चाहिए होते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार प्रोटीन युक्त मक्के से दुनिया में बहुत से भूखे लोगों को फायदा होगा आजकल बड़े बड़े फार्म और खेतों पर जुताई और बीज बोने का काम मशीनों से होता है हार्वेस्टर एक ऐसी मशीन है जो मक्के की कटाई करती है और उसे सुखाती है उसे मक्का सुरक्षित रहता है और सड़ता नहीं खेत से मक्के को सीधे पिसाई के लिए चक्की पर ले जाया जाता है पुरानी पानी से चलने वाली पंचक्की आज चक्की बिजली से चलती हैं। सभी जगह मक्के की बुआई और पिसाई मशीनों से नहीं होती है आज भी अमेरिका के प्राचीन निवासी इंडियन किसान खुद अपने हाथों से मक्का बोते हैं वे मक्के को उसी तरह बोते हैं जैसे उनके पुरखे बोते थे वे पौधों की देखभाल करते हैं उसकी कटाई करते हैं और उसे पत्थर पर पीसते हैं और फिर वो मक्के की प्रशंसा करते हैं जिसने उनके लोगों का हजारों सालों से पेट भरा है लेखक एवं चित्रकार के बारे में अली की ब्रांड एनबर्ग ने बचपन में जब से मक्का चखा तभी से वो उसके मुरीद है अमेरिकन इंडियंस की संस्कृति कला में उनकी विशेष रुचि है पुस्तक में इन सभी विषयों को एक साथ जोड़ा गया है मिसेज ब्रांड एनबर्ग अक्सर अपने परिवार के लिए मक्के का व्यंजन बनाती हैं वो कोई चीज़ फेंकती नहीं है इसलिए वो भुट्टे के पत्तों और रेशों से गुड़िया और माला बनाती हैं अली की फिल में बड़ी हुई और फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ आर्ट से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की सर्दियों में वो लंदन में अपने पति के साथ रहती हैं और गर्मियाँ स्विट्जरलैंड ग्रीस और अन्य देशों में बिताती हैं जहाँ मक्का बहुतायत में पैदा होता है